ब्रह्म गुरो गुरोर्देव महेश गुत्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नमः ओं शांति शांति शांति अभी तक सातवें श्लोक तक आचार्यजी ने ये समझा दिया जिस प्रकार सीपे में रजत सत्य भान होता है ऐसा ही ब्रह्म में जगत का भान होता है कब तक जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो आगे आठवें श्लोक में बताने जा रहे संपूर्ण जगत का आधार और विवर्तोवधान परमात्मा ही है उसको समझा रहे उपादने खिलाधारे जगंती परमेश्वरे सर्गा स्थिति स्वर्गस्थिति लि उपादाने उपदलाधारे अखिलाधारे जगति संपूर्ण विश्व आधार एवं विवर्त उपादान उपदान परमेशर में ही यहा जगत की सृष्टिस्थिति प्रलय प्राप्त होता है किस प्रकार बुद्बुधा वा वारिणी जैसा जल में तरंग बुद्बुदा एवं फेर वैसे ही स्वर्गस्थिति लयानी स्वर्गस्थिति लयान लयानि लयान यान्ति प्राप्त होता है ब्रह्मा में तो मतलब परमात्मा संसार का आधार तथा अधिष्ठान अभी है क्योंकि आश्रय करने वाला कोई ना कोई चाहिए अन्यथा जगत चलेगा नहीं अधिष्ठान का जो सामान्य अंश उनमें दो अंश होता है एक विशेष अंश एक सामान्य अंश जो सामान्य अंश है जो भ्रम में भी भाजता है और विशेष अंश भान नहीं होता है तो भ्रम में जो सामान्य अंश भान होता है उसे आधार आधार कहते जैसा रज्जु का सामान्य अंश वो इदम अंश है यह भ्रम काल में कल्पित सर्प के साथ तादात्म्य होकर उसमें सर्प का कल्पना किया तो सर्प के साथ तादात्म्य होकर भानु होता है कौन रहस्य का जो सामान्य इदम अतः यह अंश यह रहस्य है यह सर्प है उस समय यह सर्प है ऐसा भ्रांत पुरुष व्यवहार करता है यह अंश है सामान्य अंश अधिष्ठान का वह सामान्य अंश सर्प कल्पना के अधिष्ठान रज्जु के साक्षात्कार होने पर अर्थात रज्जु का ज्ञान हो गया आपने जाके रश्य को देख लिया होने पर भी बना रहता है किंतु पहले यह सर्प कहता था अभी यहां रशि है सामान्य अंश रहेगा ज्ञान होने के बाद भी रहता है इसलिए यह रज्जू है हसी है ऐसा व्यवहार होता है पहले यह सर्प व्यवहार हो रहा था किंतु सर्प निवृत्त हो गया किंतु यह अंश बाद में भी रहेगा अधिष्ठान के ज्ञान काल में कल्पित सर्प तथा उसके साथ अधिष्ठान के सामान्य जो इदम अंश के साथ तादात में बाधित हो जाता है अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान हो गया आपको तो उसमें कल्पित सर्प एक उसके साथ अधिष्ठान का सामान्य जो इदम का जो अटैचमेंट होता तादात में होता संसर्ग कही दोनों का बाद हो गया कल्पित सर्प का भी बाध हो गया संसर्ग का भी बाध हो गया साथ साथ में सर्प ज्ञान का भी बात हो गया इसलिए रज्जु के सामान्य इदम अंश को आधार कहते हैं अथा उसे कोई अधिष्ठान कहते हैं अतः जो भ्रम काल में तथा भ्रम के निवृत्ति काल में भी रहता है भ्रम काल में भी रहेगा भ्रम के निवृत्ति काल में भी अधिष्ठान के इसी सामान्य अंश को आधार है तो अधिष्ठान है सामान्य अंश को लेकर उसको आधार कहा गया परंतु अधिष्ठान का जो अंश भ्रम में दिखाई नहीं पड़ता है अधिष्ठान का जो विशेष अंश है वो नहीं दिखाई देता सामान्य अंश रहेगा प्रत्युता उसके दर्शन होते जो विशेष अंश है उसका दर्शन होते हुए भ्रम मिट जाता है उसे अधिष्ठान कहते जो अधिष्ठान का असाधारण धर्म है उसका ज्ञान होने के बाद भ्रम निवृत्त होता जैसा शिप में रहने वाला शुक्तित्व नील तथा त्रिकोणांश ब्रह्मकाल में नहीं बासता है किंतु इस अंश के ज्ञान होते हुए रजत का ब्रह्मा मिट जाता है क्योंकि सीपी उल्टी पड़ी है सफेद चमक रहे तभी वहाँ रजत भान होता है बस यही अधिष्ठान है उसी जगत का कल्पना के अधिष्ठान को ही आचार्य जी उपादान पद से कहा उपादान कोई अलग नहीं उपादाने उपादान अकेलाधारे बता रहे ना उपादान शब्द के द्वारा जगत कल्पना के अधिष्ठान को ही आचार्य जो उपादान का और कोई नहीं इस प्रकार संपूर्ण कल्पना के अकेला आधार अधिष्ठान सर्वाधार परमेश्वर में ही परमेश्वर में संपूर्ण विश्व सृष्टि स्थिति एवं विलय प्राप्त होता है कहने का मतलब इस सारा जगत जो अपने कल्पना किया उसका अधिष्ठान परमात्मा है उस परमात्मा में ही ये जगत की सृष्टि अज्ञान के कारण स्थिति और तत्व ज्ञान के बाद विलय प्राप्त होता है अधिष्ठान में उसको एक दृष्टान्त के द्वारा समझा रहे बुद्ध बुदानि विणी वा इसी को ही समुद्र का जल है बुदबुदा है फेन आदि का दृष्टांत के द्वारा आचार्य दि समझा रहे समुद्र के जल में भाषित होने वाले जिस प्रकार तरंग है बुदबुदा है फेन सभी स्थिति काल में समुद्र जल में जल से भिन्न नहीं है इनके उत्पत्ति है स्थिति है विलय है सब समुद्र जल से अतः समुद्र में ही उत्पन्न हुआ समुद्र में स्थित है समुद्र में लाया है जैसा रंग उत्पन्न होता है समुद्र में उत्पन्न हुआ समुद्र में रहेगा समुद्र में आगे चल रहे आगे पीछे समुद्र ही ठीक वैसा है परमेश्वर से पृथक सत्ता संसार की किसी भी दशा में नहीं वह प्रत्येक स्थिति में परमेश्वर के आश्रित रहेगा जिस प्रकार समुद्र में उत्पन्न हुआ तरंग उत्पत्ति काल में भी समुद्र में है समुद्र का जली है तरंग आगे बढ़ रहे तभी समुद्र में ही बढ़ रहे तरंग के आगे भी जल है वो समुद्र का है तो उत्पत्ति हो स्थिति हो लय हो समुद्र को छोड़कर के तरंग नहीं रह सकता वैसा ही ये जगत परमात्मा को छोड़ के नहीं रह सकता है इसलिए जो भ्रमात्मक जगत देख रहे अलग रूप से उसका विवर्त उपदान ब्रह्म को कहा दिया और ईश्वर ही वो परमात्मा ही अधिष्ठान कहा दिया तो इसका मतलब जगत सत्या नहीं है केवल कल्पित मात्रा है सत्य जैसा प्रतीति होता है ओम शांति शांति शांति है